श्री श्रीरामकृष्णकमृत अष्ट परेद श्रीरामक से अद्भुत संनस्था तारक संवाद संध्या संप्रप्ता देवाल नीराजन सदग प्रचल श्रीरामक प्रकोष्ठ दीप प्रज्वालन तथा गंधरसधूमदानत प्रभु लघुखट्टायां उप जगन्मातर प्रणम्य सुस्वरेण नाम कौती प्रकोष्ठे अपर कोप्पी केवलम कवल महाशय श्री उप अस् मास्टर मटर्मोदय अभी दंडा अभूत श्री प्रभु, प्रभु प्रकोष्ठस्य से तथा उत्तर दिग्वर्तिद्वारदर्शयन मटर्मोद कथय दिग्वर्ति द्वार पिधे मास्टर महोदयो द्वाररोधम मटर्महोद्वाधम अलिंदे श्री प्रभो समीपम आगम्य दंडा अभूत श्री प्रभु वदी सगिकाल मंदर या मटर्महदय हस्त धृत्वा तस् काली मंदर पुरोवर्ती चुर उपागत तथा तत्थ उपवेश अवदत्व मास्टर श्री आह्वनीय मटर्मशय बाबूराम आहूतवालिका दर्शन बृहत्ण मध्यतः स्वकोष्ठ प्रत्यार्त मुखे मतरीजराजेश्वरी प्रकोष्ठमे एत लुुखटायां उपष्ट श्री प्रभो एक अद्भुता अवस्था ज कस् धातु हस्त हस्तम न शक्नो अवदत मन माता ऐश्वर्य विषय मनस पूर्णता अपनोदय इधं कदलीपत्रे भोजन कौती मृदे जलम पिबती धातमेम शौचपात्र स्प्रु न शक्नो अतो भक्ता मृत पात्र मृतपात्र शौचपात्रे वर्तु स्थाया वाहस्तो, निधीये चेत झंझनायते जन कनकनायते कंटक विद्ध इव, प्रसन्न कतिचन भाण्डा सामीता परम अतिद्रा श्री प्रभु हसन वदती भाडा अतिद्रा बालकस्तु उत्तम मया उक्ते मम पुता नाग्न सन अतिषत कदृग्बाणस्वभा भक्त तथा कामनी साधो सावधानो घरस्य सवधानो बेलघर से मित्रेन सह सगता श्री प्रभु खट्टायाम उप अस्ति, प्रकोष्ठे प्रदीप मास्टर मटर्मोदय तथा दैये भक्ता अ उपिष्टा सी तारक पित श्री प्रभुसमीपनायत कलकातायां बौबाजार सभी वसती अस्त त्रव्रतिक तारक प्राषति तारकेभु अतीवस्ती सहचरो युवक किंचितिमोण तथा श्री प्रभु विषय किंचिपरीसपरायण मानस तारको वयसा विंशति वर्ष देशीय तारक आगम्य श्री प्रभु भौमनतिमेदयत श्रीरामकृष्ण तारक मित्रेवालया सवान् दृष्टि आगम्यता भो मृष्टीरामकृष्ण अस्त तारक अत आया कि अहिताय मित्र तत्न्मकृष्ण अस्टर महाशय प्रधानशिश मित्रम अस्तु। श्री प्रभु तारक कुशल पृछति अच्छा तम संबोधय बहुवचन व्याहरतीको बहुत प्रस्थाननमति ग्रहीत उभु तम बहुष सवधरामकृष्ण तारक प्रति साधु सवधानो काम कांचन तवधानो कामने माया याम सकत क्रिय क्रियते चेद उत्थं सामर्थ्यं नास्त विशालाख्या यति सुन उत्थ न शक्नो किंच अकेक आगत गृह आगंति न दीये से कशन भक्त यदि क्या माता वजती थया दक्षिणेशरम न गिश तथा वदती गेत मम श्रोणि पाश्यस कवलम ईश्वर से गुरुवाक्यम श्री श्रीरामकृष्ण या माता तत्व ब्रूते सा न माता सा अविदारूपिणी तु वचनोलघनाषो नवती ईश्वरलाभवर्तम प्रत्युहम उत्पादय ईश्वरकते गुरुवाक्यलंघना भवति, दोषो नरता कैकेयीवाचम नभनंदतवा गोप्य कृष्ण दर्शन कृते पती निषेधम न गृयामु प्रहलादर पिता वचन न अभंदती स्म बलिभगवत्ी गुरो शुक्राचार्य वचन न अन्मेले विभीषण राम ज्येष्रात रावण से वचन न अुपाती स्म पर ईश्वरीय आपद्यस्वन रन सर्वां वाचम अलय पशा तव कर पशा श्री प्रभुताकक्षा आस्त किंचितित् वजती किंचितिथ प्रत्यूह अस्त परं तत्यात तम प्रार्थयस्व, किंचितिद्द अत्र अभी चकैक आयाहि, तद अवगमिष्य कलिकाता बोबाजार से गृह तैया महोदय न तैह ते रामकृष्ण श्रीरामकृष्ण तैह तैयं अथवा या व्याघ्रभप्रभु किं कामनी व्याघ्र वह तारक प्रणम्य प्रस्थाननमति गृह श्री प्रभो लघुखट्टायाँ शयान अस्तकृते भावयम वदतींते अहम एतावा व्याकल अस् मास्टर मटर्महोदय तुषि आस्ते कि दाश्य चिंतन इव अस्त प्रभो पुनः पृछति वदती च्रूहि भो योग मोहनी मोहन भार्शो प्रकोष्ठ आगम्य प्रणम्य एक अस्ति. अस्त प्रभु तारक सहचर विषय महोदय वदती श्रीरामकृष्ण तारक कथम तम सह आनीतवास्टर्मोदय मे मगस दीर्घ पंथ अत एक सह आनीतवा एतत प्रसंग मध्ये श्री प्रभु सहसा मोहनी मोहनस्य मोहनीमोहन भार् संबोधय वहना प्रेति का बवती सवधाव मनोबोधनीयताव्रुवा दृष्टि अंत कित मोहनीमोहन इधं प्रस्थानुमति गृहतिभु भवमनतिवेदयती भार् अभु प्रणमती श्री प्रभु स्व प्रकोष्ठ मध्ये उत्तर दिग्वर्ती द्वार सीपे दंडास्ती भार्शिवस्त्रे और श्री प्रभुम उपासंसु किंचितिव्वरामकृष्ण अ भार् आगम्यकंचिति दिना वाद्यला अस्तपे श्रीरामक तत् उत्तमं परं त्वं यद्दृशे मरणविषये अतो भयं भवति किञ्च पार्थतो गङ्गा